रामायण मैं काल हूं अगस्त्य मुनि से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाकर श्री रामचंद्र ने उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उन अस्त्र शस्त्रों का उचित प्रयोग करते हुए उनके विश्वास की रक्षा करेंगे संसार को राक्षसों के अधर्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाई आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आपका त्यंत आभारी हूं ऋषिवर। आपका ये विश्वास मुझे मेरे कर्तव्यों को पूर्ण करने की शक्ति देगा। आज मैं आपके समक्ष दशरथ पुत्र राम प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके दिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग अशुरों के अंत के लिए करूंगा और सारे समाज को नि� और मैं तब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएं और मैं ये शस्त्र आपको समर्पित करूं। इन शस्त्रों के लिए आप जैसे ही पुरुष की आवश्यकता थी, आप मैं सिंह के समान बल, सागर के समान धैर्य और हंस के समान उचित अनुचित का नीर शीर्वेक हैं। ये आपकी महानता है ऋषिवर कि आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। यदि मैं आपके विश्वास का मान रख सका, तो मैं अपने इस वनवास को सार्थक समझूंगा। मैं संपूर्ण आर्यव्रत का ब्रह्मण्ड कर चुका हूँ, राम, और इस ब्रह्मण्ड से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे मैं आपके शांत मन के भीतर के पौरुष को देख सकता हूँ। वो पौरुष ऐसा है, जैसे सागर की वो शांति, मैं जानता हूँ कि शीघ्र ही वो शन आएगा जब ये संसार तुम्हारा प्रचंड पौरुष देखेगा। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हुआ मुनिवर। धन्य तो मैं हुआ श्रीराम। आपके साथ लक्ष्मण और सीता को देख मेरा आत्मविश्वास जाग उठा है। लक्ष्मण की बलिष्ठ बुझाएं और जानकी का आचरण देखने के बाद मैं अति प्रसन्न मेरी भुजाएं तो भैया राम के संकेत पर ही उठती है मार्शी मैं तो सदा भैया के आदेश की प्रतीक्षा में ही रहता हूं सच कह रहे हो सौमित्र तुम्हारा अपने भाई राम के लिए प्रेम तो संसार में एक अनोखा उदाहरण है गुरुदेव हमने श्री रामचंद्र मां सीता और श्री लक्ष्मण के विश्राम की व्यवस्था कर दी है अति अब आप लोग थोड़ा विश्राम करें। लंबी यात्रा में थकान हो गई हो। मुनीबर, मैं आपकी तपस्या और साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहता, पर वनों में रहने वाले आप जैसे महान साधु संतों की सत्संगिति से भी वंचित नहीं रहना चाहता। इसीलिए आप कोई ऐसा स्थान बताएं, जहां पर निवास करते हुए ह आप पर तो सारे ऋषियों की सुरक्षा का भार है श्री राम धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश यही आपके जीवन का उद्देश्य है इसके लिए आप पंचवटी नामक महावन को अपने अभियान का केंद्र बनाएं यह स्थान आप लोगों के निवास के लिए बिल्कुल सही होगा यह स्थान यहां से कितना दूर है मुनिवर यहां से थोड़ी रे शि्य आपको वहां तक पहुंचा देंगे अ्य अगस् मुनी से श्री राम की भेट उनके जीवन की सबसे महत्त्पूण घटना थी मुनी से मिलकर उन्हें अपने जीवन की दिशा में सारी रात राम अपने वनवास की आने वाली चुनोतीियों और वनवाजियों की उनसे और फिर सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी के लिए निकल पड़े पंचवटी के रास्ते में ही उनकी भेंट गंधराज जटायु से हुई गंधराज से भेंट भाये बहुविधि प्रीत बढ़ाए गोदावरी निकट रे प्राण गृह यह कैसी आवाज है स्वामी देखिए वो तो इधर ही चला रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया लगता है यह कोई मायावी राक्षस है आप आदेश दें तो मैं इस पर प्रहार करूं नहीं लक्ष्मण ठहरो यह अवश्य ही हमारा कोई, कोई है यह ऐसा इसी रूप में रहती है आपने ठीक समझा रघु नंदन शीरा आप आप मुझे कैसे जानते हैं मैं पक्षिराज जटायु हूं आप मुझे ना पहचाने पर मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं पर आप हमें जानते कैसे हैं तात मेरा क्या है राम मैं तो इन विशाल पंखों से जहां जी आए उड़ता रहता हूं <laughs> मैंने तो आपको अयोध्या के राजमहल के आंगन में घुटनों के बल चलते भी देखा है आपकी बालपन की वो तुतली बोली मेरे कानों में आज भी मिश्री खोल जाती है तभी से आपकी सलोनी छवि देखकर आपसे पुत्रवत स्नेह हो गया आज आप तीनों के दर्शन से मन प्रसन्न हो गया है परंतु परन्तु क्या पक्षीराज परंतु आपके कष्ट देखकर हृदय में बहुत पीड़ा भी हुई इस समय पिता की मृत्यु और ये वर्वास. आपका यह स्नेह हमें पिताश्री का स्मरण करा रहा है तात आपसे मिलकर हमारे सारे कष्ट दूर हो गए इस निर्जन वन में हमें आपके सानिध्य की बहुत आवश्यकता है तात हम पर ऐसा ही इसने सदा बनाए रखेगा। अवश्य बहु। परंतु हम तो ढेरे पक्षी, विचरण करना ही हमारी नियति है। फिर भी मैं आप लोगों की सूचना लेता रहूँगा। पक्षीराज, आप हमें यहाँ कोई उचित स्थान बताएँ, जहाँ हम अपनी कुटिया छा सकें। गोदावरी तट के आसपास बड़ा रमणिक स्थान है, लक्ष्मण। आप � उत्तरी सीता को भी बहुत अच्छा लगेगा उस थार। जैसा कि जटायु ने बताया था, राम लक्ष्मण गोदावरी तट के समीप पर्ण कुटी डालकर वहां निवास करने लगे। राम के वहां रहने से आसपास के मुनिगण निष्ठित हो गए, परंतु ये क्षेत्र असुरों के आतंक से पीड़ित था। एक दिन राक्षस रावण की बहन सूर् नखा आकाश मार्ग से विचणण करते हुए उस क्षेत्र में पहुंच गई धरती पर उतरते ही उसने रिषियों के हवन कुंड की अग्नी को अपनी भयानक आंधी जैसी पूंख से बुझाना शनुज कर दिया उनके आश्रमों को उजाड दिया एक साधु सू राक्षसों का नाश करने के लिए श्री राम पंचवटी में पधार चुके हैं चिंता मत कर तेरे प्राण लेने के बाद मैं तेरे उस राक्षस से भी निपट लूँगा श्री राम श्री राम रक्षा करें प्रभु रक्षा करें श्री राम रक्षा करें लक्ष्मण लगता है वन के भीतर से कोई हमें पुकार रहा है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मैं जाकर देखता हूँ भैया ठीक है लक्ष्मण तुम जाओ मुझे लगता है स्वामी कि यज्ञ में आहोतियाँ दी जा रही हैं अकारण ही लक्ष्मण को इस भयानक वन में अकेले ना जाने दे तुम सत्य कह रही हो जानकी पता नहीं क्यों हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रह अब हमसे किसी को क्या काम? ये नई गुटिया दिख रही है। साधुओं का रक्षक राम यही होना चाहिए। यही ढूंढती हूँ साधुओं के उस रक्षक को। मुझे देखते ही उसके प्राण ना निकल गए, तो शूर परखा लंका पति रावण की बहन नहीं। <laughs> अरे ये कौन है ये तो ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है कहीं यही तो वो राम साधु का रक्षक पर इतने सुंदर पुरुष को मैं कैसे मार सकती हूं ये तो मेरा पति बनने के योग्य है हम्म मैं इसे विवाह करूंगी ले जाकर इसे प्रणय निवेदन करती हूँ, बड़ा आनंद आएगा। अरे रे रे, ये क्या कर रही हूँ मैं? ऐसा भयानक पेश लेकर मैं कहाँ चली? मेरी बुद्धि को न जाने क्या हो जाता है? ऐसे विकट रूप में देखकर तो ये राम डरकर भाग ही जाएगा? अरे शूर्पनका, प्रेम करने जा रही हो। तो प्रियसी बन कर जा जय हो भोले भंडारी सही समय पर मेरी बुद्धि खोल दी और अगले ही पल सूट नखा एक अनन्य सुंदरी में बदल गई थी साक्षात काम की देवी वो ऐसी लग रही थी कि संसार का कोई भी पुरुष उसे देखते ही उस पर समर्पित हो जाए उसे पाने के लिए वह संसार की कोई भी निधि जो छावर करने को तैयार हो जाए वह राम के रूप पर अपना सब कुछ तो हार चुकी थी और बस वह चाहती थी कि राम भी उसके इस रूप को देखते ही अपना सब कुछ लुटा बैठे रामा